सकल सकल सकल सकल कथा समझा। कथा कथा कथा कथा कथा समझा सकल, समझा सकल, समझा लिए दो जन पीठ चढ़ाई भगवान को कथा समझा कर पीठ पे चढ़ाया लेकर गए सुग्रीव जी ने तब देखा तब सुग्रीव राम कह देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा कोई भी जिज्ञासु भगवान का दर्शन तब कर पाता है जब गुरुदेव दर्शन कराते हैं पहले नहीं और हनुमान जी ने मित्रता कराई सुग्रीव जी की राम जी की गुरुदेव का यही काम है मित्रता करा देना अग्नि की साक्षी दी दे गई देखो लकड़ी अग्नि में डाल रहे थे अग्नि प्रज्वलित हो रही थी लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव तुम लकड़ी की तरह अग्नि के अपना समर्पण कर रहे हो अग्नि तुम्हें अपना रूप बना रही है तुम राम जी के प्रति अपना समर्पण कर रहे हो राम जी तुम्हें अपना रूप बना रहे हैं राम जी ने कहा लक्ष्मण व्याख्या तो बड़ी सुंदर है पर तीसरे को तो तुम भूल ही गए किसे पवन हो आग हो लकड़ी हो और पवन ना हो तो क्या बिना पवन के आग और लकड़ी कभी मिल सकते हैं जैसे बिना पवन के आग और लकड़ी कभी नहीं मिल सकते इसी तरह बिना पवन कुमार के राम और सुग्रीव कभी नहीं मिल सकते यह तो हनुमान जी की विशेषता है लेकिन हमारे श्री हनुमान जी क्या कहते हैं हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं बीच में नहीं हूं मेरे कारण आप और सुग्रीव जी नहीं मिले मैं बीच में ही नहीं हूं तो फिर बीच में कौन है किन प्रीत का जो बीच न रखा पर बीच में तो है क्या पावक साक्षी अग्नि तो बीच में है भगवान ने कहा सो तो ठीक है लेकिन अग्नि के कारण नहीं तुम्हारे कारण मिले हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पावक तो बीच में है लेकिन आप और सुग्रीव जी जो मिले हैं वो बीच में पावक होने से नहीं फिर का जो पावक के बीच में है उनके कारण आप मिले हैं तुम पावक मह निवासा श्री सीता जी का निवास इसी पावक में है श्री सीता जी की कृपा के कारण आप और सुग्रीव जी मिले हैं राम जी ने सुग्रीव जी से कहा भैया कोई समाचार मिला सुग्रीव जी बोले हमने देखा गगन पंथ देखी मैं जाता गी बहुत बिलप देखा आकाश मार्ग से रावण लेकर जा रहा था रथ में राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो श्री सीता जी को देखने वाला तो कोई मिला लक्ष्मण जी को बड़ी निराशा हुई लक्ष्मण जी ने कहा आपको भी क्या क्या आदमी मिले हैं देखो ये राम जी ने कहा कि नहीं देखा उसने श्री सीता जी को देखने वाला तो मिला लक्ष्मण जी बोले तो देखा तो इन्होंने इनसे पूछो ये करते क्या रहे इन्होंने श्री सीता जी को देखा तो करते क्या रहे ये बताओ। राम जी बोले हमने पूछ लिया हाँ तो क्या कर रहे थे? क्या ये कह रहे थे मंत्र सहित यहां एक बारा बैठ रहे हूं मैं करत विचारा मैं विचार कर रहा था लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये आगे भी विचार ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे ये केवल विचार ही करते हैं <coughs> भगवान ने कहा ऐसा नहीं है श्री सीता जी ने इन्हें देखकर वस्त्र आभूषण गिरा दिए वस्त्र और आभूषण गिरा दिए श्री सीता जी ने इन्हें देखकर ये क्या श्री सीता जी की कृपा नहीं है लक्ष्मण जी बोले सो बात नहीं का फिर का बात यह है कि श्री सीता जी ने बड़ी आशा भरी दृष्टि से इनकी ओर देखा होगा कि वानर वीर बैठे हैं पुरुष बैठे हैं यह हमारी सहायता करेंगे पर जब ये सहायता के लिए कोई हेले नहीं होंगे विचार ही करते रहे होंगे तो श्री सीता जी ने स्त्रियों के आभूषण और वस्त्र गिरा दिए कि फिर काय को पुरुष हुए लो ये महिलाओं के वस्त्र आभूषण पहन लो बैठे रहो, विचार ही करते राम जी हंसने लगे लक्ष्मण तुम्हारा सोच बड़ा विचित्र है भाई चलो मैं बात करता हूं ठीक है मार भैया श्री किशोरी जी ने वस्त्र गिराया वो तो दे दो मांगा राम to urla मांगा सुख्रीजी ने तुरंत वस्त्र दिया और वस्त्र को हृदय से लगा के राम जी दुखी होने लगे श्री राम जी ने कहा तुम पट पत, हम पति सीय के अंग रक्षक दो भाई विपत्ति काल हम दुहन ने दीने ताही बिहाय विपत्ति काल में हमने उन्हें छोड़ दिया पट ने भी और पति ने भी जी कहने लगे ही नाथ कुमारी अब भगवान ने पूछा कि सुग्रीव तुम में क्यों रहते हो में क्यों रहते हो बन में रहने का कारण बताओ अब सुग्रीव जी ने अपनी कहानी शुरू की महाराज हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम प्रीति रही कछु बरन ही न जाई एक दिन मैं का मैं राक्षस का बेटा माया भी आया रात्रि को उसने ललकारा उसकी ललकार सुनकर बाली ने उसका पीछा किया तो मैं भी अपने भाई के साथ पीछे पीछे चला गया आगे एक गुफा मिली गुफा में माया भी प्रवेश कर गया हमें देखकर बाली ने कहा मुझे मेरी प्रतीक्षा पंद्रह दिन तक करना नहीं आऊं तो मरा समझना फिर सुग्रीव जी ने कहा मास दिवस कहां रहू खर में महीने भर तक रहा लक्ष्मण जी हंसे भगवान ने कहा क्यों हंस रहे होगा इनकी बात पे आपको भरोसा है ये, ये रहे होंगे महीने भर कह तो रहे मास दिवस कहा रहे खरारी लक्ष्मण जी बोले इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मास दिवस जितने मास होते उतने दिन रहे बारह महीने बारह दिन रहे पंद्रह दिन नहीं देखो कहने को मास दिवस एक गांव में कुआं बन रहा था गांव में कुआं सभी लोग इकट्ठे हुए सबने सहयोग दिया एक आदमी आया आंखों में आंसू भरे आधी ईट का टुकड़ा लिए मेरी भी श्रद्धा है मेरी भी आधी ईट लगा दो कुएं लोगों ने कहा इतने दिनता लगा आधी ईट लगवा दी टुकड़ा आधी ईट का कुआ बन गया बनकर तैयार एक घाट पर कब्जा किए गांव भर भरे तीन घाट से हम तो एक घाट से भरे और कोई कहेगा तो हमारा लगा नहीं है क्या हमने भी दिया है, पंचायत हो जाए और पंचायत हो गई पंचों ने कहा क्या लगा है तुम्हारा जो तुम एक घाट पर कब्जा किए हो दूसरे गांव के लोग भी आए और सबने कहा एक घाट पर कब्जा किया क्या लगा है तो कहने लगा कि मैं सौगंध से कह रहा हूं इस कुएं में आधी ईट हमारी लगी है आधी ईट पंच बोले जब आधी ईट लगी है तो एक घाट पर क्या है? दो घाट पर कब्जा करो जाओ लक्ष्मण जी बोले ऐसे ही सुग्रीव जी कह रहे मास दिवस महीना भर भी अर्थ है और बारह दिन भी अर्थ है राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम शांत रहो उस विचारे की बात सुनने दो बीच बीच में मत कर। फिर क्या हुआ बड़ी भयंकर रक्त की धारा निकली मुझे लगा कि बाली को मार दिया मुझे मारेगा मैं प्राण बचाकर भाग के आया और दरवाजे पर एक शिला लगाया लक्ष्मण जी हंसे वाह भाई के प्रति कितना प्रेम सिला और दरवाजे पे लगा दी बच्चा भी हो तो ना निकल पावे सुग्रीव जी बोले कि हम लौट कर आए तो मंत्रपुर देखा बिनुसाई मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य देखा तो हमको जबरदस्ती सिंहासन पे बिठा दिया हमारी इच्छा नहीं थी पर लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया जबरदस्ती जबरदस्ती लक्ष्मण जी फिर हंसे भगवान का क्यों हंस हाँ रहे हो कहा हमें सुग्रीव जी के बयान पर हंसी आ रही है ये कह रहे हैं हमारी तो इच्छा थी नहीं पर लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया भगवान का हो सकता है बिठा दिया हो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कैसी बात करते हैं ये जितने सत्ता लोलुफ है ऐसे ही बोलते हैं हमारी तो इच्छा नहीं अब लोगों ने बिठा दिया जनादेश आदेश सबकी बात कैसे मना करें सब ने बिठा दिया जबरदस्ती हमारी तो इच्छा थी नहीं भगवान का ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं हो हो भी सकता है कि मजबूरी में बिठा दिया हो जबरदस्ती लोगों ने बिठा दिया हो श्री लक्ष्मण जी बोले प्रभु कैसी बात करते हैं अगर कोई किसी को जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाता तो भरत जी को न बिठा दिया सिंहासन पर अयोध्या की पूरी प्रजा लगी रही पर भरत जी को सिंहासन पर नहीं बिठा सके भगवान मौन हो गए और उन्होंने कहा भय न भुवन भरत सम भाई अजय जसुगरी फिर क्या हुआ मैं सिंहासन पर बैठ गया जय होली पाही मारी गृह है आवाँ। आवाँ। आवाँ। बाली उस मायावी को मारकर लौटा हमें सिंहासन पर बैठे देखा अजय कोई प्रतीक्षा नहीं अरे कुछ दिन तो रुकता बाली की प्रतीक्षा करता फिर भोज भंडारा कुछ तो करता उसके बाद और उसके बाद बाली ने आकर देखा कि राजा बना बैठा है फिर सुग्रीव जी कह रहे रिपूस मुहे मारे सत्य भारी मुझे शत्रु के समान मारा अच्छा आप सोचो आई अच्छा सोचो बाली अगर शत्रु के समान न मारता तो क्या सुग्रीव जी का अभिनंदन करता तो वाह मेरे भाई बड़ा अच्छा काम किया हर ली ने तो सुग्रीव जी की इस कथा में उनकी दुर्बलताएं भी दिख रही पर धन्य है हमारे करुणाधनी श्री राम राम जी ने एक ही बात कही सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही कही ब्रह्म ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उब नहीं प्राण सुग्रीव एक बाण से बाली का वध कर देगा अच्छा बोलो यह न्याय है क्या दूसरा कोई होता भाई बाली की भी बात सुनेंगे पर भगवान न्याय नहीं करते अच्छा एक बात सोचो भगवान अगर न्याय करेंगे तो फिर यमराज क्या करेंगे धर्मराज क्या करेंगे अन्याय करना इनका काम है भगवान न्याय नहीं भगवान करुणा करते हैं कृपा करते हैं अच्छा भगवान निष्पक्ष नहीं है हम सब लोग कहते भगवान तो निष्पक्ष है भगवान तो निष्पक्ष है पर भगवान कहते हैं कि समदर्शी मोह कह सबको सब मुझे समदर्शी कहते हैं तो मैं करूं क्या हूं तो नहीं लोग कहे तो कहें पर मैं तो निष्पक्ष नहीं समदर्शी नहीं सेवक प्रिय अन्य गति सो जो मेरा सेवक है वह मुझे अत्यंत प्रिय है अनन्न्य गति सचमुच भगवान ने पक्ष ही लिया सुग्रीव जी का अच्छा एक बात और अगर भगवान पक्षपात न करें तो हमारे जैसों का क्या हाल खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है ये भगवान की कृपा है वे करुणाधनी है अजामिल मिलने नारायण नारायण नारायण कहा भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि जाओ हमें बुला रहा है कई लोग कहते हैं कि भगवान को यह भी पता नहीं था कि वो भगवान को बुला रहा है कि अपने बेटे को अरे भगवान तो अच्छी तरह जानते हैं कि बेटे को ही बुला रहा है पर वे, वे पक्ष पात करते हैं चलो इसी बहाने से ही तो कहा कि हमें बुला रहा पार्षद बोले नहीं प्रभु आपको नहीं अपने बेटे को बुला रहा है तो भगवान ने क्या चाहिए बताओ उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं कहा कि भगवान नारायण तो आप ही हैं भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है जा नहीं नहीं प्रभु उसके बेटे का नाम भी नारायण है भगवान ने कहा उसका बेटा नारायण कब से हुआ बोले अभी जन्म से बोले कब तक रहेगा बोले जब तक शरीर है और भगवान ने कहा मैं नारायण कब से हूँ कहा अनादि काल से कब तक का अनंत काल तक तो असली नारायण कौन हुआ कहा आप ही तो कहा हम कोई बुला रहा है तुम जाओ हो भगवान पक्ष लेते हैं और यहां तक भगवान ने कहा सुग्रीव जी से सखा सोच त्याग हु बल मोरे और आगे तो हद कर दी भगवान कहते सब विधि घटव काज में तोरे तुम्हारे कार्य सब तरह से मैं हल कर दूंगा और दूसरा आशय कि तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे घटना पड़े तुम्हारे कार्य के लिए सब विधि घटाव मैं मेरी जो महिमा है कीर्ति है वो छोड़ो थोड़ी बदनामी भी होगी तो हो पर सब विधि घटव काज मैं तोरे तुम्हारे कार्य के लिए मैं बदनामी भी सहने के लिए तैयार हूं और इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं हत्यो बाली सह गारी गाली सह कर भी बाली का बध किया ऐसे राम दीन हित कार्य अब बोलो भगवान कह रहे कि तुम तो मेरे मित्र हो इसलिए मित्र के दुख से जो दुखी ना हो वो कैसा मित्र तुम चिंता मत करो मैं बाली का वध करूंगा और ब्रह्मा जी और शंकर भगवान की शरण में जाने पर भी बाली नहीं बचेगा कितना बड़ा आश्वासन करुणा निधान भगवान श्री राम ने दिया लेकिन सुग्रीव जी बोले आप कह रहे सो ठीक है लेकिन बाली जब मर जाए तब माने भगवान ने कहा तो हमारे बल पर भरोसा नहीं है सुग्रीव जी ने कहा कि आप बल की बात कह रहे हैं और बाली महाबल बाली के पास महान बल है तो बल और महाबल में अगर लड़ाई हो गई तो जीतेगा कौन महाबल बाल महाबल अति रणधीरा भगवान ने कहा तो फिर हमारी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं है प्रभु नहीं हो रहा है तो क्या करें हम आप परीक्षा दो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या देख रहे हो और बनाओ मित्र दो परीक्षा आप उस पर भरोसा कर रहे हैं वो आप पे भरोसा ही नहीं कर रहा है आप कह रहे हैं कि मैं सब तरह से तुम्हारे कार्य के लिए घट जाऊंगा और वो आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है तो आप दीजिए परीक्षा मित्र बनाने के बाद फिर परीक्षा भगवान ने कहा कि अगर सुग्रीव को भरोसा हो जाए तो मैं परीक्षा भी देने के लिए तैयार हूं आप यह देखो ऐसा को उदार को रघुवीर सर संसारा सील शील स्नेारा अयोग्य व्यक्ति की परीक्षा योग्य आदमी लेता है लेकिन भगवान परीक्षा देने के लिए तैयार है दुंदु भी अस्थितल दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये और जब राम जी ने परीक्षा दे दी तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं देख अमित बल प्रीति बल महाबल नहीं अमित बल अमित बल देखकर प्रीति बढ़ गई बाली बधव इन भई परती थी ये बाली को मार देंगे ऐसा जान लिया समझ लिया अच्छा ऐसा समझने के बाद सुग्रीव जी को राम जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए कहना चाहिए कि महाराज में बड़ा दुखी था और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था अब मुझे भरोसा हो गया अब आप बाली को मार देंगे अब आपकी बड़ी कृपा ऐसी बातें करनी चाहिए थी कि नहीं समझ लिया कि बाली को मार देंगे तो बोले क्या <coughs> महाराज <coughs> अब प्रभु कृपा करो यही भांति अव प्रभु कृपा यही भा अव प्रभु कृपा यही अव प्रभु कृपा भाग यही बा भा जन करो दिन रात